श्री ष्ण लीला प्रसंग युग की आवश्यकता उस अंचल में श्री धर्म ठाकुर का पूजन श्री धर्म ठाकुर का पूजन भी किसी समय वहां पर अत्यंत धूमधाम से होता था किंतु अब वह समय नहीं रहा बौद्ध त्रिरत्न बुद्ध धर्म संघ के अन्यतम श्री धर्म अपकुर्म मूर्ति ने परिणित हो चुके हैं वहाँ तथा आसपास के गांवों में अब उनका सामान्यतया पूजन ही होता है ब्राह्मणों को भी कभी कभी उस मूर्ति की पूजा करते हुए देखा जाता है विभिन्न ग्रामों में श्री धर्म ठाकुर अलग अलग नाम से प्रसिद्ध हैं जैसे कामारपुकुर में धर्म ठाकुर का नाम राजाधिराज धर्म है श्रीपुर में प्रतिष्ठित इनका नाम यात्रा सिद्धि राय धर्म है तथा मुकुंदपुर के निकट मधुबाटी नामक गांव में प्रतिष्ठित धर्म का नाम है सन्यासी राय धर्म कामार्पक में प्रतिष्ठित धर्म की रथ यात्रा का उत्सव किसी समय अत्यंत समारोह के साथ होता था नौ चुड़ाव से युक्त उनका विशाल रथ उस समय उनके मंदिर के समीप नित्य देखने को मिलता था टूट जाने के बाद पुनः उसका निर्माण नहीं हुआ मरम्मत के बिना धर्म मंदिर को विनष्ट होते हुए देखकर धर्म पंडित यज्ञेश्वर जी धर्म ठाकुर को अपने घर उठा ले गए हैं हालदार पुकुर भूती की पोखरी आम का बगीचा इत्यादि का विवरण ब्राह्मण कायस्थ जुलाहा सदगोप लुहार कुम्हार धीवर डोम इत्यादि ऊंच नीच सभी जाति के लोग कामार पुकुर में रहते हैं गाँव में तीन चार बड़े तालाब हैं उनमें हालदार पुकुर ही सबसे बड़ा है इसके अतिरिक्त छोटे छोटे अनेक पोखर हैं उनमें से किसी किसी में लाल कमल कुमुद तथा श्वेत कमलादि विकसित होकर अपूर्व शोभा विस्तार करते रहते हैं गांव में ईट के बने हुए मकान तथा समाधि स्थान भी पर्याप्त हैं पहले उनकी संख्या अधिक थी रामानंद शांखरी के भग्न देव मंदिर फकीर दत्त का जीर्ण राज चबूतरा घास पतवार से भरे हुए ईटों के स्तूप तथा परित्यक्त देवालय गांव के विभिन्न स्थलों में अवशिष्ट रहकर वहां की पूर्व समृद्धि का परिचय दे रहे हैं गांव के ईशान तथा वायव्य में बुधुई मोडल तथा भूति की पोखरी नामक दो शमशान है इस स्थान के पश्चिम ओर गोचर भूमि मालिक राजा द्वारा सर्वसाधारण के लिए लगाया हुआ आम का बगीचा तथा आमोदर नद विद्यमान है भूति की पोखरी दक्षिण की ओर प्रवाहित हो आगे चलकर गांव से कुछ ही दूर इस नद से जा मिली है भुरसुबो ग्राम के मालिक राजा कामारपुकुर से एक मील उत्तर में भुरसुबो नामक ग्राम है एक विशेष धनी व्यक्ति श्री मालिक चंद्र वंदोपाध्याय वहाँ रहते थे चारों ओर के ग्रामों में वे मालिक राजा के नाम से विख्यात थे पूर्वोक्त आमबाग के अतिरिक्त सुख शायर हाथी सायर इत्यादि बृहद सरोवर अभी तक उनकी कीर्ति घोषित कर रहे हैं ऐसा सुना जाता है कि उनके घर पर कई बार लक्ष ब्राह्मणों को आमंत्रित कर भोजन कराया गया था मंदारणगढ़ कामारपुकुर की आग्नेय दिशा में मांधारण नामक ग्राम है अन्य गांव के शत्रुओं से रक्षा के निमित्त पहले किसी समय वहां पर एक दुर्भेद्य दुर्ग प्रतिष्ठित था उसके समीपवर्ती क्षुद्र आमोदर नदी की गति को अत्यंत कुशलता के साथ परिवर्तित कर इस गढ़ को खाई के रूप में परिणित किया गया था उचालन का तालाब तथा मुगलमारी का युद्ध क्षेत्र मंदारण दुर्ग के भग्न द्वार बुर्ज तथा खाई एवं उसके कुछ ही दूर पर अवस्थित श्री शैलेश्वर महादेव का मंदिर अभी तक विद्यमान है जो पठान राज्य के समय उन स्थानों की प्रसिद्धि का परिचय प्रदान कर रहे हैं मंदारण गढ़ के बगल से होकर ही बर्धमान यातायात की पूर्वोप्त सड़क है इस सड़क के दोनों ओर अनेक तालाब हैं। गढ़ से प्रायः नौ कोस उत्तर में उचालन नामक स्थान में जो तालाब है वही सबसे बड़ा है इस सड़क में एक जगह एक टूटा हुआ पीलखाना भी देखने को मिलता है इन स्थानों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि युद्धादि की सुविधा के लिए ही इस सड़क का निर्माण हुआ था मुगलमारी के प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र का इस मार्ग में विद्यमान होना इस बात की साक्षी है